दो काबुल कंधारंग भूपति बारंग जंग विचारंग जय तारंग लंग हरली असुर अपारंग तीस हजारंगी ऑन्ध्र प्रसारंगद पुकारंग लहो युवारंग अवलंबा तारंग भवतरणि बेदां भरणिंदो जय जग रणि जगतम्बाजी जय मा करणि जगतम्बा देशान पधाराध्र चढ़ारा शरणा थारा शाधारा हैराज तिहारा बणरखवारा द आप हमारा या दारा भंजन दुख भारा धणिधरारा यंत्रहारा तौयम्बा तो तारण भवतरणी बेदरणी द जय जग जरणी जग तंबाजी जय माँ करणी जगदम्बा भूपत दुखभा दीनदयालि प्रकटि काली प्राचाड़ी चंडी चिरताली कहो कृपा बाट निहाली मोवाड़ी तो यूं ताली तीजी ताली दुश्मन गाली तूं दंबा तारन बेदां बरनी जग, जरनी जग तंबा। मोरी कमत् किमत्ती किम माकी है यत्ती कवडूंगर कत् मुजब उकत्ती धीसुर तू शीता शक्ति याद जगती तू तो शिवरत्ति तू रंबा तारण भवतरणिणि जय जग झरणि जग तंबा जय लागूं करणि जगतंबा हरण दाता विष्ण सायक रहो सदाय सावत्री रंबा शंकरी मूर्मूर्ति महमाय भ्रम निवारण भगवती युगती जीजोआय आप ब्रह्मांड उपावियो भवान चवद भवन चार खान लख चौरासी करे गिणती कौण तो चंद्र त्रिभुंगी आदि अवतरणी योम विचरणी जगत झरणी जगदंबा ब्रह्मा मुखवरणी तारण तरणी अशरण शरणी तू अम्बा कीर्त तौ तो करणी बणे नरणी ध्यानुस धरणी तो दाता कृपा कर करणी कृपा कर करणि दानवधरणि सत्य उचरणि सुखदाता जी संकट हरणि सुखदाता अम्बर उपाया बात बनाया तेज तपाया मिल मृपौचू माया सहसुरराया और उपाया जलधरणि बैंकुट बसाया मोहन माया रूप रचाया जग राता कृपा कर करणी कृपा कर करणि दानवधरणि सत्य उचरणि सुखदाता जी संकट हरणि सुखदाता सावित्री ब्रम्हारो मोहन रम्भा ईश्वर उमा धार की आज कर्मा धारण धर्मा विश्वकर्मा में हर चंद्रमा इंद्र हरमा धनेश धर्मा तो दाता कृपा कृपा कर करणि दानधरणि शत उचरणि सुखदाताजी संकटहरणी सुखदाता ब्रह्मा विस्तारी मेर मुरारी शिव संहारी दैत नमय मुरलोक मंजारी नर अरुणारी रूप सुधारी दो जन्म इड पर अवतारी धर्म सुधारी पाप प्रदारी वर ख्या कृपा करणि दानधरणि सत्य उदरणि जग सुखदाता जी संकट संकटहरणि सुखदाता केलास कहानी श्री शंकरी कमला ब्रह्मी कमलाुर्गा दानी बात बखानी बरदानी पावन पूजानी देवों दानी चारी तवचात तो कृपा कर करणी दानवदरिणी सतउउचरणी सुखदाता शंकर हरिणी सुखदाता संत काज सारण लाजारण उम्र शिव सेवी इड़ भार उतारण धर्म सुधारण देत विधारण तू देवी पुरतारण विरद वधारण गंधर्वचारण गुण गाता कृपा कर करणि दान उदरणी शरणि सुखदाता जी संकटहरणि सुखदाता गुण तोरा गाव पारन पावे ध्यान लगावे सह ध्यावे परचा वर पावे गीत गावे शीश नमावे शुद्ध भाव भगता मन भाव कृत कहवय बात बतावय गुण गाता कृपा कर कर्णि कृपा कर करणि दानव धरणि सत्य उतरणि सुखदाता जी संकट हरणि सुखदाता आरती उतारय सदा संभारय शरण थारे सिद्ध सती सहकार सारे पार उतारय पुकारे भगवती अवगुण अनपारे मेठ हमारे मया विचारय जगमाता कृपा कर करणि दानवधरणि सत्य उतरणि सुखदाता जी संकट हरणि सुखदाता और अब एक दाता दीपावली का थोड़ा सा नमुना दीपावली शंकर गीत लख तोरा सी लख खानि तत्वर खानणीि लख तोरासी युनि फुर तार तो मनुष्य का मृत लोक में तब पावत अवतार तो मनुष्य का मृत लोक में आया है अवतार पुनि तो भया सद पति अब चेत ल तू यार अब ते तिल तू यार यार संसार में क्या सार है निस्तार कर ले शीघ्र अंतक तु परे असवार से पीछे करी पतिता पपारा वार तू पत तागा हर हर समर हर दम तू नर आकृफनादन गाजगा जाकि फनादन गाजगा दानी मुनि बरदधी दी अव जड़ रया जस येह का परहेत कारण दिया पल में दान्य अपनी देह का जुन याद तेयतर हमारा हर्षते ते उभ राज हर हर्ष हर दम मतु नरप आखिर फना, का, फना, का, फना का, दन गा जगा जगा जगा भगवान पढ़ा प्रभु कृपा का प्रिय पात्र वही पाताल मै पथरा जगा हर हर समर हर दम मत मुनर आखिर फना दन गा जगा बला कृमियाग् पृथ्वीराजा हुआ जय हिन्दुआवान मैं करि यज्ञ जिसने स्वर्ण पर बत दिए कविश दान में मग्यापता मव दधिशो नृप काल से पकड़ा जहा हर हर्ष मर हर, हर दम मथु नर आखिर फनादन गा याखिर फनादन गा गाजगा जाखिर नृशिब्बी भयादन जगत शब्दी तीलिना एक छत्र भोगी य एड़ा फिर दान सर वश कर दीना, आमीश दी ना देह का उनकू उठाएगा हर हर मर हर दम तू नर गाकृर्भनादन गाजगा जा कृनादन गाजगा भूपति भर्त नाम भारत खंड भूजा हर भया उष्नय हजारो जाग उत्तम अश्वेधादि कियािया शतवादि हरिचंद्रादिराजा कालबस कमलाय ग्या हर हर्षमर हर दम तू नर गा खिर्फणा दन गा जगा खिर्णा दन गा महिपति बलवतमान धाता विष्व देता वे गया शतअ में ध्रुराधु शत यज्ञ उन जबरा किया दिए स्वर्ण का बहुदान अपनी हाकाल पकड़ा य गया हर हर् समर हर, हर दम तू नर गा खिर्फनादन गा जगा जा खिर्फनादन गा जगा राजा राज राध मय बन शिवन्या पाकती शुहोत्र प्रकाश मैं क्या क्या सगन घर घर शाम्पति जगबतीत ऐशा जबर वो भी ज्वाल पिच ज्वाला ज गया हर हर्षमर हर धम तू नर आखिर फनादन गा ज गा फनादन फणा दन गा ज गा आखिर फनादन गा ज गा अंगाधिपति बृहदथ बजा उन पुण्य मख ये शा कि दिये स्वर्ण ते बहुदान किय दान बहुद अंगाधिपति बृहद्रथ बजा उन पुण्य मख ये शा कि दिये स्वर्ण ते सदन दशल किये दान दशल किया दि किये दान कौटि की तव खल काल जुनकू खाय गया हर हर्ष मर हर दम नर आखिर फणा दन गाय गा जाखिर फणा दन गाय गा अम्बरीश के सागदपति दस लाख नृपदीय दान में शत्रपदलीप की सभा में गंधर्व करते ते गान ते गोदान कोटि करण गैसम नृप निघ न साय गया हर हर्ष मर हर, हर दम मथु आखिरर्णादन गाय गा याखिर फणादन गाय गा शशिबिदुकु सत अयुत सत सुत प्रति सत सत सुंदरी मंजूल मैहल संपति मनोहर हरि वो लज्जित हरि वो राजेन्द्रपुत्रि बेभव शिकल वो बणसाय गया हर हर समर हर दम तू नर आखिर फनादन भनादन फनादन गा, गाजगा भूपति भगीरथ बड़ा भारी पित्र पावन कर दिया गोलोक ते लाया सुगंगा अधम उद्धारण किया वो भी भक्त पाकर कर फितूरी काल फंद फर्शाज गया हर हर समर हर दम तुनर आखिरर्णादन गाय गा जाखिर फणादन गाय गा श्री रामपनि श्रीकृष्ण समर्थ प्रकटपुरुषौत्तम भये ईश्वर्तणा अवतार वो शुभ धर्म सथापन आहे भू भारतारी नुवन मै शय पाय सिद्धाय गया हर हर्ष मर हर, हर दम तू नर आखिर फनादन गाजगा जानादन गाजगा पांडव यरु कौरव प्रबल भट पिता मह भीषम्भ हे दाता कर्ण दुनिया जग में अतल दस साग हे करी युद्ध भारत का जबर सब पतन अंत पाये गया हर हर समर हर दम तुनर आखिर फनादन गाजगा जानादन गाय जा, कई जगंता आपने सुना अधिकांश रचना है और इतनी इसकी रचना प्रक्रिया इसका रचना विधान इतना अलंकृत इतना बारीक इसमें कई तरह की बातें हैं जो सामान्यतः मामूली आदमी नहीं लिख सकता एक प्रकार से फिर भी इतनी संख्या में पड़े गए और आधुनिक काल में इस समय तक तो ये हमारे डिंगल परंपरा की एक संतोषजनक स्थिति है ये मामूली साधारण चंद नहीं था जिस तरह का इसका रचना विधान है तो अधिक पड़े गए आवश्यकता तो नहीं है दपोड़ा में खीरी खाटी लगे लेकिन एक नमूना मैं भी आपके सामने रखूं आस्था एक ऐसा विषय है कि जिस पर सभी लोग लिखते हैं रात में आत्मसंतोष सबसे बड़ा सुख है मैं नाकोड़ा भैरव के चंद्रपड़ राम बुझेंगे ये त्रबेंगे नाकोड़ा भैरव क्या भैरव भूर जाला हो दिग पाड़ा बड देव तुम रह जय रखवाड़ा हो नाकोड़ा वाला निकट भैरू भर जाला हो दिग पाड़ा बड देव तुम रह जे रखवाड़ा हो नाकोड़ा वाला निकट तो नाकोड़ा वाला थन निरालाड़ा भाखरमाला बिचभाड़ा कर रूप कराला गोरा काला तुम मुदराला चिरताला ध्रुवदीठ धजाड़ा ओप उजाला रूपाला आवा शर्मा भैरू भुर्जाला वीर बडाड़ा खेत देव देवखा जी खेत रुपाला घणी खमा मेड़ा बड माचय राम ताचय डूंगर वाच छबडाना सा प्रतमन साचय जात्री जाच वाच कीीरत ब्रह्माना गु गमाचे धम दम धमाचे धमाच नाच भोपाशीष नमा भैरु भुर्जाड़ा ड़ा खेतरुपाड़ा देवखमाजी खेतरुपाड़ा घणी खमा, खेतर खमा अलगासू आवे ध्यानी धावे पूज करावे सुख पावे बड़ ढोल भजावे गिर गुंजावे हिय ऊमे हुल सावे गुण्यन जस गावे ज्योत जगवे श्री फल प्रात सममा भैरु भुर्जाड़ा वीर वडाड़ा खेतरपाड़ा देव खमाजी खेतरपाड़ा घी खम खमा, जीव, घणी खमा धारी मोटा आवे ओटा धर धूप पोटा ध्यान धरे गुल गोटा चाडे छोटा भांगे तोटा रिद भरे घुम गोटा देवे दोटा खोटा दिन मेट भिखमा भैरु भुरजाड़ा बीर वडाड़ा देव खेतुरपा देवखाजी खेतरपालाणी खमाक जुगनर कंके आय असंके रावत रंकय नाम रटे डारण बसंके अंके दानव दैत हटे टामक दो इटंके बाजत बंके डाक डमंक डमडम्मा दम वैरु भुर्जाड़ा वीर भडाड़ा खेतरपाड़ा देव खमाजिए खेतरपाड़ा घी खम चामंडरा चेला खेलकत खेला बावन भेड़ा बबर सिंदूर सजा तेल तमेला अतर फुल अलबेल राजा मिट जम थूमर थेल द्रव्य थमा भैरु भुर्जाड़ा वीर वडाड़ा खेतरपाड़ा देव खम खेतर पाड़ा घी खम डूंगर डीगोड़ा बीच बसोड़ा नेश निजोड़ा नाकोड़ा दर्शन गजदोड़ा आवे होड़ा खड़ियाँ घोड़ा जाखोड़ा भाविक भलोड़ा सज सेंझोड़ा जात दियोड़ा देत जमा मैरु भुर्जाड़ा वीर बडाड़ा खेतरपाल देव खमा जी खेतुर पारा घणी खम सिभि आणे भक्त बिहाने माया मान तके मही मांदगी मिटाने आनंद आणे सास ठिकाने न्याय सही परचा परि आने जग सहजान पूजाने थानक प्रतिमा भैरु भुरजाड़ा वीर बड़ा खेतर देव खमा जी खेतर पाला घणी खम नमो भैरव नाथ साथ सेव से गिगाड़ा निज नाकोड़े नेश जबर जोगेश जटाणा नगर महे व्य निकट विकट भाखर बिचाड़े थानक देवाँ थाट पाट बिर प्रतपाड़े चखचोल डोल दिशे चमक डमक धनी कर डैरवा बीण वैश्त बजरंग बली बली करे तुम भैरवा ओ अष्टिखियात निप्रत नाथरो पढ़े सुने जो प्रात तो रात दिवस आनंद रहे अगर आपकी गुजाज तो एक छोटी रसम चमनजी कविया की बहुत छोटी जिसमें अल्लाह और राम का एक बिल्कुल चिमनजी कविया छंद कविया चिमनजी निराही कृत तो आद पुरुष ओंकारला प्रणमा शंकर देव पे हल्ला मानू पीरे बडो बिसमल्ला तो जोगी आद नमो जमी अल्लाह तो मानू बिसमल्ला जोग जलल्ला सुदबुद भल्ला दसल्ला बाखाण बचल्ला कायम कल्ला ज्ञान गहल्ला दृढ़ गल्ला आकल सुण अल्लाह आभ बेहल्ला दुख पल्ला जोगी जमी अल्लाह व्यासे भल्लाल्लाल्ला धरणि नारंग ना अब आकारंग नवलख तारंग न हंता दिणियर्दिदारंग चतभीसारंग बेद चेयरंग ना बंता अवनी अंधारंग धंधुकारंग झेल न भारंग मिणल्ला लोभ जोपजोगी जमियल्ला भ्यासे वल्ला अणघड़ अल्लाह इ ललल्ला जी अणघड़ अल्लाह इ ललल्लाह तीन गुण तत्ंग पाँच प्रकत्तंग माँ भूतंग मूरतंग कर अत्तंग सोह सत्तंग आद सगत्तंग उत्तंग सायर भी सत्तंग सबय शिल्तंगखपरबत्तंग कर सला जोगी जमीअल्लासयल्ला अणघड़ अल्लाह इ ललल्ला जी अणघड़ अल्लाह इ ललल्ला उपन्नापम्मान बापम पुन्न पापम परचंडा आलापम थे धरथापम थे अमापम ब्रह्मंडा जप्पे घण जापम मान मुखापम तीनतापम मिटतल्ला जोगी जमीयल्ला व्यासे वल्ला अणघड़वल्ला ईलल्ला नब्बीपनाम तबजे तमा मान इमा मतवा सरे सबसामंग आठों जामंग मनोह सामंग गहमा रट्टे गुणरामंकूड़न कामंगम धाम परचला जोगी जमीयल्ला व्यासे वल्ला अणघड़ अल्लाह इ लल्ला जी अणघड़ अल्लाह इ लल्ला जाालंधर नथंगोरख सत्थंग द्वापथ पत्थंग दीपन्नु आपे नत अथंग भर भर बथंग कम करण समत्थंग कवजन्नु है वर दे हथंग ज्ञान घर अथंग आपै जथंग ए कल्ला जो जोगी जमी अल्लाह व्यासे वल्ला नी रंग रंग जोग पूरंग पारंग तू स्वयं जिसको किसी ने घड़ा नहीं और उस रूप में निराकार एक साम्प्रदायिक उद्देश्य के सामने था वो उद्देश्य किस प्रकार का कि अपनी जो निंगल की है, जो परंपरा है छंदों की इस परंपरा को प्रासंगिकता देने के लिए कोई भी चीज़ जब तक प्रासंगिक नहीं बन पाती है इसीलिए जितनी भी कथाएँ हैं हमारे यहाँ उन सारी कथाओं पर लगातार लिखा जा रहा है जैसे राम की कथा है कृष्ण की कथा है या और कोई कथाएँ हैं उन पर निरंतर रूप से लिखा जा रहा है पर वो लिखा जा रहा है तो अगर एक एगरूपता ही होती उसमें या एक ही ढांचा होता तो फिर लिखने की आवश्यकता क्या थी अब राम पर देखिए आप कहाँ वाल्मीकि रामायण से लेकर और नरेश मेहता की संशय की एक रात तक है निराला की राम की शक्ति पूजा अलग ही ढंग की रचना है मैथिली स्वर्णगुप्त का साकेत अलग ही ढंग का है तो इसी ढंग से ये छंदों की छंदों पर छंद जो लिखे जा रहे हैं इन सब का जो रूढ़िवादी रूप है उस रूढ़िवादी रूप को किस ढंग से बदलने की आवश्यकता है इस पर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ आपसे कि अब जैसे आपने जितने भी देवियों के छंद सुनाए तो सारी की सारी काव्य रूढ़ियों का ही प्रयोग कर रहे हैं आप कि अणा खाती को कुएं में से बचा दिया चोट खाती के ऊंट का पांव ठीक कर दिया फला कर दिया ये कर दिया हम ये चाहते हैं कि जैसे छंद भले इन पर ही हो पर तो कोई सा भी एक विषय लो जैसे झगड़ू जग, सा है उसकी जहाज तारी करणी जी ने तो एक पूरा पूरा छंद उसी घटना पर हो जिस प्रकार से रेवतदान ने लिखा है मतलब यह नहीं है कि जैसे सा एक पंक्ति में उल्लेख कर दिया फिर दूसरी पंक्ति में दूसरी कव्य रूटी ये कव्य रूटियां बन जाती हैं, जैसे परंपरागत रूप से जलती हैं ना तो हम एक तो ये चाहते हैं कि जैसे ये अलग अलग विषय जैसे अणदाका अन, विषय है तो उसके साथ में संवेदना जागृत करो आपकी अणदा का अस्तित्व है वो केवल एक व्यक्ति मात्र का नहीं है उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं कितने लोगों की वो सेवा करता है खाती का काम करता है इसलिए उसके बगैर बस्ती का काम रुक जाएगा उसकी वजह से जैसे मान लो उसकी बेटियां कंवारी हैं उनके विवाह की रस्म कौन पूरी करेगा ये करेगा कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी एक घटना है उस घटना को विस्तार और विस्तार देने में कोई आपका मुकाबला नहीं है कल अपन ने सारा देखा ही खेमदान जिन जिस प्रकार से खेजड़ी की आत्मकथा या खेजड़ी का आत्मकथ्य अपने शब्दों के रूप में कहा तो कोई मामूली कविता नहीं है इसी प्रकार से हमारे देश में जो भ्रष्टाचार बन पड़ा है उसके जो विविध रूप हैं वो जैसे देखिए कवि ने उसी रूप प्रकृति करने का मतलब क्या है कि आप कोई भी एक घटना है उस एक घटना को विस्तार देने का अभ्यास करें और उस अभ्यास में भी ये ध्यान रखना है कि मान लो पृथ्वीराज का कथानक लेते हैं आप तो पृथ्वीराज का कथान आज उसी रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह चंद्रप्रदाय बहुत जोरदार लिख चुका उससे बढ़िया तो अपन लिख नहीं सकते इसलिए उसको आज के संदर्भ के साथ जोड़ें आज के संदर्भ के साथ किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है कि पृथ्वीराज है जैसे पृथ्वीराज के जमाने में हमारे देश पर मोहम्मद गौरी का जो हमला हुआ उस हमले का कारण क्या था कारण यह था कि उसका एक चाचा था मीर हुसैन और वो उसकी एक रखेलती चित्र रेखा पासवान उसको अपहरण करके यहां ले आया पृथ्वीराज की शरण में उसने नागौर में शरण दी उसे यह कारण था हमले का मूल तो आधुनिक काल में देख लीजिए आपने शरण दी तो शरण वाली जो बात है ना पाकिस्तान का हमला क्यों किया क्यों हुआ कि हमने शरणार्थियों को शरण दी बांग्लादेश के शरणार्थियों को तो कहने गार्थ किया है कि घटनाओं का जो रूप है वो कब ही चल रहा है तो ये सारी की सारी इस प्रकार की बातें है ना आप ज्यादा से ज्यादा कविताएं सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा कविताएं पढ़ेंगे और आधुनिक कविताएं जो हैं उन सबको भी पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको मतलब इस प्रकार की यह दृष्टि मिलेगी इसलिए ये जो दे, देश की स्थिति देखिए आप मतलब पृथ्वीराज पर क्यों कविता लिखे आज कोई लिखे तो तो उसको ये बताना पड़ेगा कि पृथ्वीराज के जमाने में आज के जमाने में कोई अंतर नहीं है वो अंतर नहीं है चौंकाने तो, वाली बात है पर मूलतः कोई अंतर नहीं है आज भी पृथ्वीराज के जमाने में देश तीन सत्ता केंद्रों में बटा हुआ था जमेर का शासक पृथ्वीराज था मध्य देश तो सारा सारा उसके अधीन था और पूर्वी भाग कन्नौज के अधीन था जहां का अधिपति जयचंद था और पश्चिमी भाग भीमचोलुक के अधीन था जिसमें ये सारा सारा पाटन राजधानी थी पूरा पश्चिमी देश था तो आज भी देश वही तीन भागों में बंटा हुआ है संबर का स्थान दिल्ली ने ले लिया वो भारत है और कन्नौज का स्थान ढाका ने ले लिया वो बांग्लादेश है और उधर पाटन का स्थान इस्लामाबाद ने ले लिया वो पाकिस्तान है तो कहने का अर्थ क्या है कि ये सारी की सारी बातें कोरिलेट करने की जरूरत है आपको दूसरी अब फिर ये इतिहास बताता है मोहम्मद गोरी को पांच बार पकड़ के छोड़ा या सात बार छोड़ा सत्रह बार पकड़ के छोड़ा मतलब क्षमा की जो परंपरा है आज भी है हमारे यहां हमने एक लाख सैनिकों को हथियारों से पकड़ के छोड़ा कि नहीं हजारों वर्ग किलोमीटर जीती हुई जमीन हमने छोड़ी कि नहीं तो कहने का अर्थ क्या है कि इस सारे संदर्भ में जैसे आज, आज आप कोई छद पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं एक तो ये सवाल आपके सामने जिस प्रकार से कल देवल साहब ने भी यही बात कही क्यों लिख रहे हैं और कोई आपने तो लिख दिया पर कोई दूसरा क्यों सुनेर क्यों पढ़े तो यह मतलब प्रासंगिकता जरूरी है आपके लिए अब यह प्रासंगिकता कैसे आएगी जैसे छंद आप पुराने रखना चाहते हैं तो विषय नए चुने आप कहने गारे जैसे खेजड़ी वाला विषय चुना तो हिट गया कि नहीं आपका छंद भ्रष्टाचार वाला विषय चुना तो हिट गया छंद क्योंकि और बाकी के जो विषय पहले ही से चले आ रहे हैं वो सारे के सारे विषय हमारे यहाँ बहुत बढ़िया ढंग से अभिव्यक्त हो चुके हैं इसलिए उन विषयों की जगह नए विषय लाएंगे आप तो और ज्यादा मतलब आपको सफलता मिलेगी सुनने वाले को न, और और उन दूसरे लोगों को भी लाभ मिलेगा उसका तो वो किस प्रकार से करना चाहिए कि एक तो जैसे ये युद्ध वाला जो प्रसंग है अपने यहाँ तो युद्ध की जो वीरता है उस वीरता में भी वो रूढ़िवादिता आ गई है अपने यहाँ सारी की सारी गी, जैसे दोगुनिया है वो खप्पर भर रही हैं, ये हो रही है और वो हो रहा आज आज युद्ध बहुत आगे आज, आज आपको हम एक इस प्रकार का छंद भी प्रस्तुत करवाएंगे यहाँ पर कि जिसमें ये बांग्लादेश की लड़ाई हुई उस लड़ाई में जो नए हथियारों का प्रयोग हुआ वो किस प्रकार से उस पर एक छंद लिखा गया है मुक्ति युद्ध का छंद उसकी कुछ रचनाएं आपके पास तो मतलब युद्ध का भी जैसे देना आप तो आज तकनीक इस प्रकार की बढ़ गई है पहले तो आमने सामने का युद्ध होता था आज तो कहीं भी युद्ध होता है तो हम सुरक्षित नहीं हैं इसलिए आज लिखें आप युद्ध पर तो युद्ध की करुणा का पक्ष लिखें और उस लिखने में हमारे यहाँ डिंगल में तो बहुत प्रयोग हुए हैं सवा सौ के करीब ये छंदों की जातियां हैं अपने यहाँ इसलिए आप ये क्यों चिंता करते हैं कि एकदम मोरा मेल नहीं होगा ये नहीं होगा मतलब मूल रूप में क्या है कि लयात्मकता होनी चाहिए कविता में वो अगर किसी भी रूप में ले आते हैं कामयाब होते हैं तो एक छोटा सा उदाहरण देखे मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि अपने hmm! यहाँ युद्ध के संदर्भ में मध्यकाल आप सूर्यमल मिश्र का बहुत ही प्रसिद्ध हुआ हैलटी दाह दूध लजाने पूत संजाण नाह ना। मैं और सारी एक वीर नारी अपनी सहेली को कह रही है कि मैं और सारी बातें सहन कर सकती हूँ पर दो बातें सहन नहीं कर सकती दूध लजाने पूतसम पूत और वलय लाने ना दूध मेरा दूध लज्जित करने वाला तो बेटा सहन नहीं कर सकती और वलय कहते हैं चूड़े को चूड़ा लज्जित करने वाला पति सहन नहीं कर सकती तो अब यह सारी इस प्रकार की मानसिकता जो मध्यकालीनता माँ है वो बेटे को जब युद्ध भूमि में भेजती थी तिलक करके कहती थी या तो प्राणा प्राण वही खो देना प्राणोत्सर कर देना पर हार कर मुंह मत दिखाना मुझे यही पत्नी कहती थी मेरे चूड़े की इज्जत रखना संदेश बो का वही वही बहन कहती थी राखी बांध करते लग करके कि भाई मेरी राखी की लाज रखना पर आज बताइए आप अपन सब यहीं बैठे हैं हमारे परिवारों में सब जगह फौजों में आदमी है आज जैसे लड़ाई का माहौल है इस लड़ाई के माहौल में जहाँ कहीं भी लड़ाई होती इराक में भी लड़ाई होती है तो अनपढ़ गाँवों की जो माताएं हैं उनको जब पता चलता लड़ाई की तो उनका बेटा अगर युद्धभूमि में है तो कलेजा धक धक करता है कि कर नहीं वो जो मध्यकाल वाली जो जो संदर्भ था ना उस संदर्भ की भी एक आवश्यकता थी चारण का दिन इसलिए उन्होंने इस प्रकार का वो संदर्भ जो संदर्भ था वो दिया था बा, बाकी आज कोई भी माँ आप तो बात करते हैं मतलब युद्ध युद्धभूमि प्राणोत्सर्ग की आज तो कोई भी माँ है वो जैसे सगे भाई का प्राणांत तो होने वाला है उसके लिए खून की जरूरत है तो पत्नी अपने पति को इनकार कर देगी कि नहीं ये तो कमजोर है इनकी तो तबियत ठीक नहीं है ये सारी मतलब ये जो बातें हैं ना इन सारी बातों पर भी आपको विचार करना है तो अब आज जैसे आज की जो नारी है आज की नारी जब युद्ध के संदर्भ में सोचेगी तो क्या बदलाव आ सकता है इसके लिए मैं आपको पांच चार पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ सत्यप्रकाश प्रकाश जोशी की राधा नाम के काव्य की तो मतलब उसे मैं डिंगल की श्रेणी में ही मानता हूं इसलिए वहां पर देखिए आप नायिका कौन है राधा है और कृष्ण को उपदेश दे रही है वो कृष्ण से संदेश कह रही है कौन से कृष्ण से जिसने गीता का संदेश दिया था अर्जुन को महाभारत में की युद्ध की ओर प्रवृत्त हो उसी को आज की राजस्थान की नारी क्या कह रही मध्यकाल की नारी क्या कह रही थी वो तो सूर्यमल के शब्दों में आपने सुन ही लिया अब आज की नारी क्या कह रही है कि मनरा मित्हार है जगमे जयमंडियो घमसाण तो आपस में लड़सी मरसी मान खो चुड़ला फोड़ेला काला ओड अमर थारी गोपन्या कमणियां बिकसी बीच बाजार कुण तो उगड़ी बहना ने ढांसी पुरखा शू होशी ही बिना बापरा कुछ कुंड रो तो पालसी अनगिन मावड़िया देसी हाई मुर्जा फौजा ने पाछी मोड़ लाल तो तो की रानी जो नारी थी यहाँ की वो तो यह कहती थी किसी भी कीमत पर वापिस नहीं आना आओ तो जीत के आओ और एक आजगी नारी क्या कह रही है फौजान ने तो जो कर दिया गया है और आज तो करुणाजनक पक्ष ही है दुनिया भर में सब लोग तो युद्ध के इस पक्ष को मतलब लोगों की जो करुणा जागृत हो इस प्रकार की रचनाओं की ओर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है बाकी और दूसरे विषय भी बहुत है जैसे युद्ध के बारे में सूर्यमल मिश्र का बहुत प्रसिद्ध छंद है दुर्मिल दुवसेन अग्ग अग रंग उतंगन जंग मतंगन सजीर नंगन जंग लगी कंपल जाकन, भीरु भजाकन, वाक कजाकन, हाक बड़ी इस से ये चलता है अब ये योद्धा का वर्ण है उसमें और सीधा साधा है जैसे आज क्या हम समझ क्यों नहीं पाते हैं कि वो सारा का सारा चित्र न तो हमें कोई बताने वाला है न कोई और सीधी सी बातें दुव सेन उदगन दोनों सेनाएं उद्दिन खड़ी लड़ने के लिए तत्पर हैं ये सारा इस प्रकार का पर अब आज इसी विषय को अगर बदलकर कविता लिखे और रेवदान ने इस प्रकार का प्रयोग किया था कि जहां कहीं भी से कवि सम्मेलनों में प्रस्तुत करते थे उसको कि जहां भी कहीं जाते थे, तो पहले चाहे हास्यल्स की कविता हो रही हो चाहे श्रृंगार की कविता हो रही हो उसके बाद में जब रेवदान बोलते थे तो इस कविता को सारे के सारे जो श्रोता थे लाखों की संख्या में भी होते थे बीस बीस तीस तीस हजार श्रोता होते थे और एकदम मुग्ध हो जाते थे तो वो कौन सा उनका कि उदगन खग समगन नहीं सजो एक संगठन पंथ पलटन, राज उलटन, आज बड़ो, मन में खापण लेर कढो तपे अंबर भाण धरा किर पसीनेर पसीन पान पाक खेती पण मूछ रे तान किया करान बिना घमशान कोई लाट ले खेती ढाणी ढाणी रे अखंडी वहे, वहे, गाड़, किसान को बना दिया उसकी तुलना किस से की सूर्य से की भाण से की सूर्य जिस प्रकार से इस धरती पर तप रहा है वैसे ही इस धरती पर ही किसान भी उसके मुकाबले में तप पर रहा है तो एक प्रकार से कविता है वो पुनर्जीवित हो उठी है तो इस प्रकार के जो विषय हैं, इन सब के और आप यह नहीं है, कि पुरानी रचनाओं को आप छोड़ दें क्योंकि बैकग्राउंड आपकी ये पुरानी रचनाओं की होगी तभी आप इस प्रकार की रचनाएं लिख पाएंगे नहीं तो लिख नहीं पाएंगे तो अब आज वैसे भी काफी समय हो गया जी हाँ मेरे की महादान सिंह रचिता तो मेरी दो रचना है एक भक्ति पर है कि जब जब स वाले सदाचरण के लोगों पर आपत्ति आती है विपत्ति आती है तो भगवान उनकी सहायता करता है तो इस प्रकार के चार उदाहरण तो मैंने परम्परागत रूप से जो कवियों ने लिए हैं वही लिए हैं और पाँचवा उदाहरण महात्मा ईश्वरदास जी का लिया इस दाजी पिता, के पिता आदेश के सूराजी पर आपत्ति आई तो भगवान ने ज्वालागर के रूप में अवतरित होकर के और उनकी सहायता की दूसरी रचना तो पहली रचना है कि जद भेड़ पड़े भगताज भरी धर धूज पड़े कथपीठ धरी करी चंग भरे भड़ोशेष करी हरी रूप नौधर भेड़ हरी हरि रूप नांधर भेड़ हरी, हरी। प्रह्लाद पुकार सुणी प्रगटौ नर ना रूप धरी निपच हिरणाकुश चौ दुषि हत ही सतपाल रख भगता सतही सतपाल रख भगता सतही गजराज महामच राज्रही तट सागर में तत खैचत ही करी राज हताश पुकार करी प्रभु पाय धरे गज भीड़ हरि हरि पाय धरे गज भीड़ हरि ध्रुपदेश सुताजत भेड़ पढ़ी पट खींच दुशासन की दड़ी कर चीरी अनंत सहाय करी हरि घि ध्रुबदा हरि भीड़ हरि हरि हर घि ध्रुबदा हरि भीड़ हरि पर, पर। पे पड़ी गुमने गर्जे धर ज्वाल कष्ट कष्ट दूर दूर करी महात्मा ईश्वरदास दिव्यान पाठ आप छंदे कर्ता हर्ता सिंहकारि काली कालरय कौमारी शशिशेखराशिधे शरणारी जगनी बम जय जडधारी धवाधव गरधव धूंधव कृष्णाकुपचक्रीकम जलाचला चामुंडाचपलाकटा विकटभूबला विमलाशुभगा शिवाजया श्रीअंबा परिया परंपारपालंबा पिशाचणी शाकणी प्रतिबिंबा अथाराधीजवलंबा श्रमकालिका शारदय्रिपुरा तारणी तारात्रैय्या हम <coughs> शहखय्या भैय्याय अजय्या विजय्या उमययां भुजंगी देवी उमययाख्मय्याय शिनारी देवीधारणी मुंड त्रिभुवनधारी देवी, देवी शब्द ओम रूप शीमा देवी वेद वेदपारगधरणी ब्रह्म देवी कालिका नद्रकाी देवीदूरकालाघारिताली देवीदान काल शुरी देवी साधक चारणम शी देवी जखणी बखणी देव जोगी देवी नर्मला निर्मला भोजभोगी निरोगी देवी मात मतजानेश्वरी ब्रन्नमेहा देवी देव चामुंड संति देहाम देवी भंजणी दैत शेनाश मेधा देवी नेतना दपना जया नेता देवी कालिका कुबजा काम कामा देवी रेणुका शमला राम रामा देवी मालणी जोगणी मत मेधा दीवी वेदी शूर शूरा वेध्या देवी काम लोचना हम कामा देवीवासिणी मीरमा ऐशवामा देवीभूतुड़ा अम्बरीविश भुजा दीवी त्रिपुरा भैरवी रूपतुजा देवराक्षौमर रक्तरूति देवी दुर्जटा विकटा जमदूति देवी गौरीरूप जम अखानवनीतिथि देवी, देवी शक्का अक्क शब्ब्र सिद्धि देव्रज वि मोहणी बम वाणी दैवी तोतलाघुंगलाका काणी दैवी चंद्रघंटा महमाई चंडी देवी हला अन्ना बड्ड बड्डी देवी जम्म घंटावती जय जडंबा देवी शाकी लाखी रूढ़शब्बा देवीघका देवी वीरकरी दैवी मतवागेश्वरी महागौरी दैवी दंडणी दैव वरी युदंडा दैवजय जय तथा विखंडा देवी खेचरी भूचुरी भद्रघेमा देवी पद्मि शोभि कलह प्रेमा देवी जम्मणि मक्का हूतज्वाला दीवाहिमंत्री विशाला देवी मंगला विजलाप मध्य दीवी दे अब्बला शब्बला भूम देवी दैव दे शकृषतरी शिवमाथ दीवी शकृत्र सासाथ दैवीहारणी पाप श्रीहरी दीवी पापनीपतिथूपा दीवपुंडीप दैवी ब्रम्हम दैवी क्रम्भूपं देवीध्रंभ रूप दैवी नरदेघ्यामगनाशय दैवी आत्मांदयउ्लासय देवी देवता शबदूमा निवासये देवी शीवते शिवशारूप बासय देवीनाम भागीरथीनाम गंगा देवी गंडकी गोगराराम गंगा देवी सशी जम्मना शशिदा दीवी त्रिवेणी तिशलिता देव शुंधु गोदावरी मही देवी गोमती धम्मा बाण गंगा देवी दीवी नर्मदाशारजुषदार नीरा देवी गल्ला कातंग कातुद्रा गंभीर देवी कावरी ताकिकपीला दीवी शोणशतलमा शुशीला देवी गोम गंगा देवी वोम गंगा देवी गुप्त गंगा शुचुप अंगा देवी निद्र नवेशो नदीनाला दीवी तोयवाहा दीवी मथुरा ममकुधाता दीवंत चौद्या अग्ग हता देवी काच काशी देवी सात्पुरी परम्मावासी दी रंग रंग रमयाप रूपे दीघत निवेदले दीप दुबैय दीवी रक्तमाण माली मुडपाहि चंडमुंडाधी भाव स्वादे हे वक्रे दीव पानपाणी मध्यपत्रे देवी सहस्रम लगम देवी देवी देवी देवी देवी साप मुंड जीना धूम कौटी साथय दी मंडी दीद्रोहीकारिदा देंविका तैयत तवन श्रीमा दिन नये खंडपुंतमी यादम शाति दीवभुजूरण प्रसन्नी दिवै शूरथ राधि डया दिवी महापाट बांध्यो दिवी लघो उपाय नुपरा दी सप्तमीअष्टमी नौम नौ, नौ जाश मुशती लक्ष्मी महाकाली दीवीकन्न विष्णु ब्रह्मकमा देवरक् नीलमणिशींगम दीवारपंग दिवृतवाणी दिवर्खाशा बुजाड़ी दिवशन महेश ब्रह्माणी दींद्राण चंद्राणी रणरा देवी नर सिराहि विख्याता दिव्यलाधाराशुराता देवीकुमारी चमुंडावी दीकुबरी भैरवीक्षी गुड़ दृढ़ शारंगराजे राजे दिवरत्र शारंगजय दिवी माणपालीपीठराजय दी पृथुअारूढ़ पद्म दिवसागरम शुंभुशदनम कि मैका दी कृपारे ऋपमाताजिता दिवक्तकर्ता संहर्ता दीचराय विचरता दिवचारधाम दीपावियेटय माता देवदीवादी दीमाई हिंगोल पचम्माता देवदेव दीवादानता देविकंदमा शरपादि ग्रामीतानुडिया देविकटे कोटे गिरणार गोख सिंधु वे शाख देविका मुठौर गंडे देव दैवोत्तराजु गणिपरू दिवस भजनी भि देवी देव जालन दर दीप देविकंदर वाऊ दे मेजली मार्गुम गर्भ देविकाचुन रोज अंबे शीर दिवी बंकर दुर्ग मठां दिवंबर डुंगरे रण बने देव दीधुम धन धन दैवी शंग दिव्यंबरा क्या देवी दिश वीशे देश विदेश देशर देवी दिव्य दैव सागरम शी अमी श्रावी पीठ दवकोटी पचास पावे दिवसारूप शाम उपादारूप देवी देव मंगलारूप तु ज्वाला दिव्य कंठलापू मेघा दिव्य आकाश दिवृतलोक दीपनंगारूपाता देंीदेवताूपूसर्गदी प्रम्भरे पिंडपिंडपेणी दीशुंडर ब्रह्मांडिणी दैव्यात्मारूप गया चलाे देवीकारतम खिलावे दीपावाशंतरे देव वनजय दैव्यागरे ऊप् वन देवीनीरूप तुआकू नीरहारे दिविकानूप तुं सकता दीवी सक्तरे धर्मता देवधर्मरेपिवशक्तया दी शिवशक्तूपष्त्मया दीवी शत्रमाही देशेश दीवधराप खमया खा दीखमया ऊप् तू का दीविका ऊप्दंडह दीवाचल कल्पन्तहा है देवकल्पारूप गलबांधदीपै विष्णुरूप गलबांधदीपै निन्दनरूप कृष्णदूडी दी विष्णुरूप तुनापुडी देवनावरूप कमलाब्रह्मादि ब्रह्मादि ब्रह्मा मदकीट जायदी रूप मदकीट ब्रह्मादि ब्रह्मा विष्णुज गाये देव विष्णुरूप गंगावधारे मुकुंदरे मदकीट मारा देवशावत्रिका त्रिब्रह्म ब्रह्मा देवशास्त्रवेली याजोगशम्मा देवशूनी दूत देगिर्रांदी देवमारक देरूपे ब्रांतमंदी दि मंत्रमूलम दे बीजवाला दि वपणिस बलिला विशालम दिव्यादनाकारणि दिव्य हंगी दिव्याप हीपया देवजोग निंद्र भमतीन जाया दीमनजाई अजगमाता दिब्रह्म गोविंद शंभु विधाता दीशुद्रेव नवनाथ साते दीवरुद्रिप दंडारघाते दिव्यद्रेप दुब्रह्मणी दे दीजोग्रजाण दान बलरावधी देवशत्तरे भरचंदशिथि दिवडरे दशकंद्रूढ़िदेवीशलुटिदेवीशारदारोलपषण दिव्यमा दुर्जोमणि दीगदारे भीम साही दीक्षा चुहिटलाई दीवीकुंती रूप दें कर्णकीध देव शास्त्री विशि दी प्रजन्नमीद्रोपतिपत पांडवा पररी दी पांडवी कौर्मा पर दी पांडव कौरवा ऊप बांधा दी कौरवा चतृतुक दयाद्रीकाय देवी खतरीपरामचि रक्तता दि विरक्तरेपत रूप जाता जक्तमाता देव मतरेपत अमीज्रा दि बातुदारूप का नम दुला दिवका देवी चामुंडा खेत लाव देवी खेतला रूप नारी लावे देवी नारी रूपुरुषा धुतारी दी पुरुषा रूप नारी पिहारी दीरोपत सोम रूप तो सोम भावे सुवे देवीमणि रूप तो तु कान शोहे रूप तो है देवी शीतरे रूप तो राम शाते दीवीरा मे रूप तो तुम भक्ताते दीक्ष शात्री ब्रह्मश्हा ब्रह्म निगम्वाणी दिव्य गोरजारा गोरख जाग देव रूप गोरखप माया माया रूप बाधा विष्णु शुद्धवार दिवक् रूप से रतन लिधा दिव दशर श्रमण विरा दी श्रमण रूपिति दी रूप रूप से मृगरूपते शीतमोहिव मारे रूप पराद होई दे माने रूप मारेज मारे मार मारीज लखन पुकारी तेवी लखन राम विजय पड़ाई दे विरामण रूप सीता हाराई दे शक्राई रूप वनमंदराली दे रूप वनमंदलंगा पटली दे भगवान करे रूप लखन वाड़े दे लखन रूप गणनाथ पाड़े दे घगेष रूप दे नागखादा दे विनागर रूप वर्षण पादा तेवी सकार रूप दे राम जळया दे विरामर रूप दशकंदळया दे वीकान रूप गिरणक जाड़े दे नख कर रूप वनगंज वाड़े तेवी विनाहर रूप वनगंज खया दे रूप वनकन चंद्र हाराई दे इंद्र रूप तुजक टूटी दे सकरे तु वनबुडी तेरू वैग्रीव निकम सुजादी वैग्रीम रूप वैग्रीव दिशा दे विराहू रूप अम्मी हे विष्णु रूपता चक्र भर दिवीशंकरी विग्रह रजग्राहति गजगोवेशया दीधपे हिद्वत्थि वजो दिवज्रपते व्रतनाशोति व्रत रूपते शकताशोम देवीनाद्रूपेते प्रश्नाख्याति घंशुपत ज्ञान भगया ज्ञानरूपन गीता दी कृष्णुरोमीकिवाशुर्भ कृद्वंद विराणपुराणों भागवत्म देवी का बांपातुटै दीपाथरेपराजुटै दी रूपन्धेर शुरगंजये शुरू रूपन्धे भजय दी मेघरे ऊपरवी देवता ऋतु खवैन देवित धरर रूप विषम डारे दि विश्वरम रूप दमू दारे दि पावन रूप तुंगरुड पाडे दि गरुड रूप चतुभुजाडे देव मानशर रूप मुकदानी भाव दि इमराल रूप मुकदातु भाव दि वामन रूप बडरा पाडे दि रूप बडरा मेरु पाडे देव मेर्ग रूप शायरवरोले इशारम रूप गेरमेर पाडे दि क्रुम रूप तुमेर पुठे दि वडवार तु आगुठी देव यागर रूप सुरसुड रे आदि विश्वसती रूप नेते दरयादि गडारे रूप पक्षिद अथ योगस्थ रूप शमन्द बिदोम देव समुद्र रूप तेम जळे आद पांडव हेम रूप गले आद पांडव रूप दि भ्रात बागी दि भ्रातु रूप तु राम लागी निवासी ब्रह्मा विष्णुद्रणी देववाणु भूत प्राणी देव मंत्रो मोखमाया देवी कम तो जीविकायाथ दु नवनीति देवी जीव तुम शक्तुभिवी तारि सुजय देवी तुंदाणी गतिहाोरी देवीतत्रूपम गति मौरी देवीरोपाहरणीमा दई पाही पाही दई पाही माम देवरटीशर वृदाव देवीशे तन शुभ शुभ पावे रगताशेता नमो म कृष्णाकोतरी आसुरी सुरी सुशीला गर्विला दीर्घा लगोपदृढ़ शुभे हीपी वकलाशकृाऊ पाव आपू पनपवण पा, हुताबल चामुंडा बंधुचरण कविपार ईशर कहे कालिका जे गम गमकम गुघरी पाय नेवुरी रणजंडमंडम डाकलीज तय ताल शिंग अटे चकहे चौध मलेये क्रूढ़ती सुदोषुरी यंदा अद्भुत रूप शकती कलपेत दूत पाणंतीघमूहक मम्माया आवंतीय चटे शिंग चामकम हूंकार कद्दौल चुनौतुभाग्य आदि शक्ति आप वाहीर डेरूकवाही रमंता खाड़रगत खींगो धनंता हिंगोल रायट दशदी बघे वेकुवेश्वरीजो पाणी कहे उदो दुआापुरी